हमने काफी एपिसोड उस विषय पर सुना और राजीव जी उसके बारे में अच्छी तरह से बताते हैं तो आइए आज के इस एपिसोड में भी हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं और स्लीप मैनेजमेंट पार्ट सिक्स जी हां आप बात करते हैं राजीव जी से और सबसे पहले तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से नमस्कार शुभकामनाएं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है श्रोताओं से बात करते हैं उनसे उनसे मुखातिब होते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर से एक बार याद करने के लिए और काफ़ी अच्छी बातें आप करते हैं स्लीप मैनेजमेंट पे और काफ़ी लोगों ने इस एपिसोड्स को जो पहले वाले सुने उसमें भी उनको अच्छा लगा और बीच में तो हमने विदेश से भी जो विभाजी हैं उनसे भी बात कराई थी आपकी इसी विषय को लेकर तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में जैसे कि आपने बताया था कि स्लीप हाइजीन को फॉलो करना चाहिए तो स्लीप हाइजीन से आपका क्या मतलब है और इसके क्या क्या फायदे हैं? रमेश जी, जैसे हम तो हम जानते ही हैं कि हमारे आ, शरीर के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ हाइजीन के तौर तरीकों को फॉलो करना पड़ता है तो इसी प्रकार से अच्छी स्लीप लेने के लिए जहाँ जब मैं स्लीप की बात करता हूँ तो ये रात की स्लीप की बात आ, मैं कर रहा हूँ रात की नींद तो रात की नींद की बात कर रहा हूँ तो रात में अच्छी एक नॉर्मल गुड क्वालिटी की स्लीप लेने के लिए हमको कुछ तौर तरीकों को या प्रैक्टिस को फॉलो करना होता है और ये प्रैक्टिस जो है इनको अंग्रेजी ने या वैज्ञानिकों ने इसको स्लीप हाइजीन कहा तो स्लीप हाइजीन और कुछ नहीं है अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम फॉलो करके अच्छी नींद रात में ले सकते हैं ताकि हम दिन भर जो है वो चुस्ती से और अलर्टनेस से काम कर सकें अपना जीवनचर्या का तो वैसे तो आजकल की जो व्यस्त जिंदगी है और स्ट्रेस भरा जीवन जो है उसमें एक रात में अच्छी नींद लेना जो है ये बड़ा मुश्किल हो गया है मगर फिर भी अगर हम अपनी स्लीप को सुधारने के लिए छोटे छोटे कुछ कदम लेते हैं तो उस इस इससे मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जो स्लीप की क्वालिटी आज घट गई है या नीचे गिर गई है उसको हम सुधार सकते हैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमको अपना एक सोने का समय और सुबह उठने का समय जो है वो मेंटेन करना चाहिए जो भी जिस टाइम पर आप रोज सोते हैं या जिस समय आप उठते हैं वो रेगुलर फॉलो करना चाहिए उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि आज आप एक समय में सो गए कल फिर दूसरे समय में सो गए फिर परसों तीसरे में सो गए तो ये नहीं होना चाहिए एक समय आपका जो भी है उसको मेंटेन करिए दूसरा है कि दिन के समय जो है वो कई लोगों को लंबा सोने की आदत होती है काफी देर तक सोते हैं दो दो तीन तीन घंटे सोते हैं तो वो नहीं होना चाहिए दिन के समय छोटी नींद लेनी चाहिए और कहा यह जाता है कि पंद्रह से बीस मिनट खाना खाने के बाद तो बहुत अच्छी नींद मानी जाती है तो ये हम हमको फॉलो करना चाहिए उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार हम बेड के ऊपर लेटते हैं तो हमें नींद नहीं आती है किसी भी कारण की वजह से तो ये बताया जाता है कि अगर हमें अगर हमें हमें से मिनट तक हम लेटने के बाद नींद नहीं आती है तो हमें बेड से उठ उठ जाना चाहिए चाहिए और उठ करके कुछ पढ़ना चाहिए। या कोई छोटा लाइट म्यूजिक या कोई और ऐसे कोई धार्मिक चीज जो भी आप मानते हो उसको सुनना चाहिए और उसके बाद कहते हैं कि बेड को केवल सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसके ऊपर बैठकर के टीवी नहीं देखना चाहिए और पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब आप बेड पर आते हैं तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि भाई ये अब हमने सोना है मगर अगर आप उस पर बैठ के कोई काम करेंगे तो वो आपकी नींद को उछाड़ देगा और कहते हैं कि सोने से चार घंटे पहले तकरीबन हमें कॉफ़ी टी सोडा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए इससे भी नींद जो है उचट जाती है और सोने से पहले हमें कोई अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए यह भी हमारी नींद को उचाड़ देता है या कहते हैं कि सोने से एक दो घंटे पहले हमें कोई ऐसी विक्रस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए इससे भी हमारी नींद उचट जाती है और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सोने का जो भी कमरा है जो भी जगह है जहां पर भी हमारा बिस्तर लगा हुआ है वो काफी साफ सुथरा होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए और थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए जैसे कहते हैं 18 से 20 डिग्री टेंपरेचर होना चाहिए इससे नींद अच्छी आती है और कई लोग आपने देखा होगा कि उनको ना रात में शोक की जब से उनकी आंख खुली तो उनको घड़ी देखने की आदत होती है तो ऐसा कहा जाता है कि बेडरूम में घड़ी नहीं लगानी चाहिए या अगर आपने लगाना ही है तो ऐसी जगह पर लगाइए कि वो आपको लेटे लेटे ना दिखाई पड़े और अगर आप ऐसे करते हैं बार बार घड़ी देखते हैं तो आपकी वो नींद को जो है ना वो उचार देगा तो वो नहीं करना चाहिए और ऐसे बहुत सी बातें है मगर शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगा जी। कि सोने से से पहले पहले कम कम घंटे जो है वो आ, हमको बहुत भारी भरकम खाना या या स्पाइसी फूड या कोई ऐसा नहीं करना चाहिए खाना चाहिए क्योंकि इससे भी पाचन क्रिया में थोड़ा सा डिले होता है और वो हमारी नींद को छाड़ देता है और जैसे हमारे बुजुर्गों ने हम पहले बताया है और हम लोग शायद गांव शहरों में फॉलो भी करते हैं कि रात में अगर थोड़ा हम सोते समय गर्म दूध पीते हैं तो उससे हमें नींद लाने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें एक रसायन होता है ट्रिप्टोफैन जो नींद लाने में मदद करता है और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई बार हम रात में सोने से पहले कोई इमोशनल सेटिंग या कोई ऐसा गर्मा गर्मी का बातचीत करने लगते हैं तो इसमें भी हमको जो है नहीं इंडल्ज होना चाहिए क्योंकि अगर हम कोई इस किस्म की बातचीत सोने से पहले करते हैं जिसमें इमोशंस हमारे थोड़े से खराब हो जाते हैं तो ये हमें नहीं करना चाहिए और इसके अलावा कुछ स्लीपरिचुअल तो जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया तो हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा की कि किस तरह से गहरी नींद या फिर नींद से जुड़ी जो बातें है या नींद आने वाली जो बातें हैं वो चीजें आपने बताई है और इसका जो हाइजीन यानी नींद में जो शुद्धता चाहिए उसके लिए आपने कुछ बातें बताए और हमारे श्रोता भी इन बातों को नोट कर रहे होंगे क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हम लोग मिस कर देते हैं अगर आपको अच्छी नींद चाहिए या फिर आप कुछ विधिवत जो है अपने दिनचर्या को बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि आपका नींद क्योंकि नींद आपको जितनी चाहिए उतना लेना चाहिए और उसका पर्टिकुलर कुछ समय भी होता है रात में आप लंबा नींद ले सकते हैं दिन में आपको बहुत छोटा नींद जैसे राजीव जी ने बताया दस या पंद्रह बीस मिनट इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए तो चलिए इसके पीछे का कारण क्या है रहस्य क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे लेकिन आइए एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा राजीव जी आपसे हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे टिप्स बताइए जिससे अच्छी नींद आने में उन्हें मदद मिल सके ताकि वो गहरी और अच्छी नींद ले सके आ, जी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीप हाइजीन के कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए जिससे अच्छी नींद ले सकते हैं मगर इसके साथ कुछ स्पिरिचुअल टिप्स अगर हम लेने में, में फॉलो करें तो हमें काफ़ी मदद मिल सकती है अब स्परिचुअल टिप्स में जैसे सोने से पहले कुछ पॉजिटिव विचार सकारात्मक सोच वाला हमें लिटरेचर पढ़ना चाहिए आप जिस भी धर्म के हैं जो भी आप मानते हैं तो वो हर एक धर्मों में अच्छे अच्छे लिटरेचर हैं हमें वो पढ़ना चाहिए दूसरा रात में सोते समय सोने से पहले जो दिन भर हमारी दिनचर्या रही है उसमें कुछ ऊंच नीच होता है या कोई ऐसा टेंशन आ जाता है स्ट्रेस आ जाता है तो उसको हमको जो ईश्वर है उसको सरेंडर करके सोना चाहिए तो उससे आपके दिन की जो जो भी एक्टिविटीज में आपको स्ट्रेस आया वो जो है वो निकल जाता है और आपको नींद आने में आसानी होती है और इसके साथ साथ अगर हम हमारे दिन भर में जो भी हमारे विचार चलते हैं चाहे अच्छे हैं या खराब है और जो भी हम सोचते हैं दिन भर में क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है वो हर समय उसके मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है और जब इन विचारों के साथ हम रात में सोने जाते हैं तो वो नींद डिस्टर्ब करता है तो ये कहा जाता है कि आप एक अपनी डायरी रखें और सोने से पहले जो भी आपको आपके विचार या स्ट्रेस जिसकी वजह से आपको पूरा हो, हो तो उसको आप लिख लें उस डायरी में और उससे आपका मन काफी हल्का हो जाएगा और जब मन हल्का हो जाएगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और मैं जैसा जो मैं फॉलो करता हूं मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा आपको जी। कि मैं जैसे राज्यों का मेडिटेशन करता हूँ सोने से पहले पांच दस मिनट का ज्यादा ज्यादा और फिर मैं सोता हूँ तो ये राजयोग मेडिटेशन जो है ये बहुत फायदे की चीज है और मैंने अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं सालों से इसको कर रहा हूँ इससे नींद जो है वो बहुत अच्छी आती है और सपने भी ऐसे जैसे कई बार आप देखेंगे बहुत ऊपपटांग सपने आते हैं तो वो सपने भी जो है वो हल्के हो जाते हैं और ऐसे कोई भी पटांग सकते नहीं आते तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता मेडिटेशन कर सकते हैं तो उनको राज मेडिटेशन भी करना चाहिए जी जी अच्छा कुछ आवाज आ रहा है पीछे से हाँ ये के घंटे बजे अरे <laughs> कितना टाइम बचता है ये अभी पांच बजे अच्छा अच्छा जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी ये बातें सुनकर अच्छी लग रही होगी और जैसे आपने आखिरी में जिक्र किया राजयोगा भी हमको जो है अच्छी बेनिफिट देता है और मैं भी इसका अनुभव करता हूँ और जब से मैं इस मेडिटेशन के टूल को यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी समय से जो है ऐसे हुआ कि जब से मैं इस मेडिटेशन टूल को यूज़ कर रहा हूँ तब से मेरे सपने जो हैं पहले बहुत ऐसे सपने आते थे दरावने सपने आते थे वो बिल्कुल कम हो गए अब काफ़ी लंबा समय हो गया कि मैं सपने बहुत कम देखता हूँ बहुत कम मुझे सपने आते हैं और आते भी हैं तो कुछ अच्छे सपने आते हैं जो हमें अच्छी याद दिलाती हैं तो वहीं आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर राजीव जी से बातें करेंगे आप सुना हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल लुभा रहे ये बता दो बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं वो तो नहीं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल लुभाते रहे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वो ही तो नहीं से मैंने सुनी रागनी मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी और जिसकी पायल पे जिसकी पायल पे हम दिल लु चाहते रहे जाते जा रहे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते है पता, मत भरी जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ कितने जन्मों से ओ कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे आजमाते रहे जिसके सपने हमें रोज आते रहे भी आते रहे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं तुम वही तो नहीं वो तुम वही तो नहीं। तुम वही तो नहीं।, वही तो नहीं तुम वही तो नहीं वही तो नहीं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अब आइए आगे बढ़ते हैं राजीव जी फिर से आपका एक बार स्वागत है और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं स्लीप मैनेजमेंट में गहरी नींद की हम लोग बातें कर रहे थे अच्छी नींद की बातें कर रहे थे तो अब जैसे आखिरी में आपने राजयोग का जिक्र किया जिसके बारे में मैंने भी बताया मैं चाहूँगा कि राजयोगा मेडिटेशन से स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए बेहतर नींद आने के लिए कैसी मदद मिलती है तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं रमेश जी आपने जो अभी बताया श्रोताओं को बहुत सही बात है और नहीं तजुर्बा मेरा भी है कि जो राजय मेडिटेशन जब से मैंने शुरू किया है तो मेरे सपनों में बहुत चेंजेस आए हैं और नींद भी जो है वो मैं गहरी नींद से सोता हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बुरे सपने नहीं आते हैं अच्छे सपने आते हैं ज्यादातर तो ये बहुत बड़ा इसका फायदा है और मैं समझता हूं इसको करके स्लीप को काफी सुधारा जा सकता है और बात यहाँ पर केवल सपनों की नहीं है ये हमारे शरीर में बहुत इसके फायदे हैं और सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो बॉडी में आपके एक इम्यून सिस्टम है जिससे हमारी नेचुरल शक्ति है जो बाहर से कोई बीमारी या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया का जो तो वो अटैक होता है और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं तो उस सिस्टम को ये मजबूत करता है ये ये बहुत बड़ी बात है और इससे डिप्रेशन या एंजाइटी या गुस्सा या कोई कंफ्यूजन वगैरह फीलिंग जैसे आ जाती है हम लोगों को कई बार अपने जीवन में तो वो उसको ये कम करता है और ये ऐसा देखा गया है कि ये जो शरीर में खून है उसको उसके भाव को बढ़ाता है और जिससे कि हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, और हार्ट रेट कम होता है तो हम शांत रहते हैं हमारा स्वभाव जो है वो काफी चेंज आ जाता है पीसफुल हो जाता है और हमको बैलेंस प्रदान करता है और ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि ये हार्ट डिजीज वाले मनुष्यों को जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उनमें ये काफी फायदा करता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखिए कि आज दिन भर व्यक्ति जो है वो उसके जब मन में जो विचार चलते रहते हैं उसमें नकारात्मक विचारों का जो है वो बहुत ही मात्रा में होते हैं पॉजिटिव विचार तो बहुत कम चलते हैं तो ये उन नकारात्मक विचारों को कम करने में काफी मदद करता है और मैंने खुद अनुभव किया है कि जब आप राजय मेडिटेशन सुबह करते हैं और शाम को करते हैं तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है और आप जो है वो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं आप स्ट्रेस भी कम होता है जैसे मैं पहले अपने जीवन में आ, काफी मेरी नौकरी जो थी वो काफी स्ट्रेसफुल थी तो जब से मैंने राजयोगा मेडिटेशन शुरू करा तो मैंने देखा कि मेरा जो स्ट्रेस का लेवल था वो काफी जो है वो कम हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये केवल नींद में ही फायदा नहीं देता है बल्कि इससे आपका माइंड जो है वो बहुत ही पीसफुल और रिलैक्स हो जाता है और स्लिप का तो इम्प्रूवमेंट होता ही है तो मैं सोचता हूँ इसको करने से बहुत फायदे हैं और श्रोताओं को इसको सीखना चाहिए जिसको नहीं मालूम है और जिसको मालूम है तो उसको अपनी नींद में भी इसका फायदा मिलता ही होगा शायद जो करते हैं तो उन्हें अनुभव किया होगा जरूर इस बात को राजीव जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से राज योगा जो है हमें हेल्प करती है अच्छी और गहरी नींद के लिए और मीठे सपनों के लिए बुरे डरावने सपने जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ब्लेस कह सकते हैं आशीर्वाद कह सकते हैं मेडिटेशन का बेनिफिट हमको मिलता है तो आइए आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे आपने बताया था कि आज हर व्यक्ति का सोने का एवरेज समय बहुत कम हो गया है जो पहले घंटे नींद नींद नींद हुआ करता था उनका तो तो अभी कम कम ले रहे हैं तो क्या कम लेने से कोई नुकसान होता है है बहुत अच्छा सवाल पूछा रमेश जी आपने और मैं अपने पिछले एपिसोड्स में जो मैं इस पे मैंने जिक्र किया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को रात में सात से आठ घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए और अगर हम लंबे समय तक उचित मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो हमें कम नींद लेने से होने वाले नुकसानों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है वो हमारे स्वास्थ्य से होता है और सबसे पहले मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अगर हम कम नींद लेते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क में ब्रेन में जो हमारे याददाश्त शक्ति है जिसको हम जिस जिस प्रक्रिया से हम अपनी याद को मेंटेन रखते हैं वो जो है एक तरीके से कम हो जाती है क्योंकि अगर मैं कहूं उसको कि ब्रेन के अंदर जो मेमोरी बॉक्स होता है वो बंद हो जाता है ये बहुत बड़ा असर होता है दूसरा कम नींद लेने से हमारे ब्रेन में एक जहरीला तत्व जो है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसका सीधा संबंध जो है वो एल्जाइमर डिजीज है जिसमें मनुष्य जो है वो बिल्कुल भूल जाता है और एक डिमेंशिया बीमारी है याददाश्त की जिसमें आदमी पिछली बातों को भूल जाता है ये शायद सुना होगा लोगों ने बीमारियों का नाम तो ऐसे जो है इन बीमारियों का जो है वो खतरा हो जाता है क्योंकि होता यह है कि ये जो जहरीला तत्व है ये जब हम पूरी नींद लेते हैं तो ब्रेन जो है है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। मगर जब हम नींद नहीं लेते हैं तो ये तत्व जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है तीसरा ये है कि ये हमारे मनुष्यों के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम गुरेजी मैं हिंदी में अभी नहीं मेरे को उसको मालूम है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो ये जो है इसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है अगर आदमी लगातार पाँच छः घंटे कम सोते हैं तो उनका जो एक हार्मोन है टेस्टो टेस्टोस्टिर उसका लेवल कम हो जाता है और उस उससे वो व्यक्ति जो है अपनी उम्र से दस साल बूढ़े व्यक्ति के बराबर पहुंच जाता है तो ये आदमियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बड़ा इसका असर पड़ता है तो ये शायद लोगों को पता नहीं होगा इस बात का मगर तो रिसर्च ने ये पाया बताया है, पाया है इस बात को और जब हम केवल चार पांच घंटे की नींद लेते हैं तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है जिसका मैंने पहले जिक्र अभी किया है इसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है इससे शरीर में जो नेचुरल कैंसर फाइटिंग इम्यून सेल्स कैंसर को फाइट करने में मदद मिलती है जिनको नेचुरलर सेल्स कहा जाता है इनकी मात्रा काफी कम हो जाती है और जब हम लंबे समय तक कम नींद लेते हैं रात में तो हमें हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और रमेश जी रात में कम सोने और कैंसर के बीच में इतना गहरा संबंध है कि यूनाइटेड नेशंस की जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी भी प्रकार की नाइट शिफ्ट ड्यूटी को न, में कैंसर होने की एक संभावना तक का खतरा बताया हुआ है तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे शरीर में नुकसान करती हैं और ऐसा भी देखा गया है रमेश जी की जो रात में कम सोते हैं उनको हार्ट की बीमारी जो है वो उसकी भी संभावना बढ़ जाती है क्योंकि रात में आप देखिए आदमी जब सोता है तो उसका बीपी जो है वो कम हो जाता है शायद ऐसा हमने महसूस किया होगा खास करके उन व्यक्तियों ने जो जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है कि जब वो सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो उनका बीपी थोड़ा सा कम हो जाता है और रिसर्च जो है वो ये बताती है कि अगर हम घंटे या इससे कम की नींद लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना 200 प्रतिशत बढ़ जाती है मतलब आप देखिए कि कितनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है अभी यही कारण है कि आजकल आप देखिए कि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक होने लग गया है तो यह भी एक कारण बनता है हार्ट अटैक होने का वरना क्योंकि आजकल लोगों की नींद जो है वो काफी डिस्टर्ब हो गई है और शायद हम उसको कैजुअली लेते हैं और उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं तो हमें कम नींद लेने के उसे होने वाले नुकसानों को समझना होगा और हमें अपनी नींद को सुधारने आ, सुधारना होगा नहीं तो तो हमारी सेहत के साथ तो मैं समझता हूं कि हमको इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है रमेश जी चलिए राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया और गंभीर बात भी बताया तो उसके साथ हमने शुरुआत में ही इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया इसमें जो आपने कहा कि जो लोग कम नींद लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं यहाँ तक कि कैंसर और हार्ट पेशेंट बन जाते हैं तो इसलिए इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो हम अपनी नींद को पूरा ले और भरपूर मात्रा में अच्छी नींद ले तो इसके लिए आपको जो टिप्स हमने बताई शुरुआत से अब तक की उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है आप अप्लाई करें अपने जीवन में उसका प्रयोग करें और आप अच्छे स्वस्थ पाए यही हमारी शुभकामना है तो राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया इस एपिसोड में अच्छी जानकारी देने के लिए स्लिप मैनेजमेंट पर ओके ओम शांति चलिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपको काफी अच्छी जानकारी आप देते हैं हमारे श्रोताओं को और इसी के साथ श्रोताओं से मैं चाहूँगा इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो